सम परम सने ही जिनका भगवान से नाता नहीं उनसे हमारा नाता नहीं जो जीवन भगवान से दूर कर दे या भगवान को जीवन से दूर कर दे उनसे बस भरत ने माता का भी त्याग कर दिया और अगर गंभीरता से विचार करें तो क्रोध में भरकर भरत यही बोले बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरी न जी है मुहे परे वो न कीरा भूप प्रतीत तोर किम की मरण काल विधि विधिमत हरे लीनी अपशब्दों का प्रहार किया प्रयोग किया महाराज दशरथ तक के लिए कह दिया मरण काल विधि हर हरे लीनी कहक जी कहती नहीं बेटा यह तो मैंने तुम्हारे लिए किया तुम्हारे राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए भरत जी बोले यह घटना वैसी है जैसे कोई मछली से कहे कि तालाब में तुम अकेली ही रहो तुम्हारा ही राज्य रहे इसलिए हमने पूरा पानी खाली करा दिया एक आदमी पानी डाल रहा था हरे हरे पत्तों पर पेड़ के कहा क्यों बोले ताकि तुम सदा हरे भरे रहो और नीचे जड़ काट दी हो पत्ते सींच राव हो पेड़ काटते पालव सींचा और मीन जीन हित बारी उलीचा जीवन मोर राम बिना नए अब यह भक्त का लक्षण है भगवान के लिए वह सब का त्याग करता हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम जी के राम हमारे हैं हम, तो है। हम, तो है। हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम इसलिए राम है मातु पिता गुरु बंधु माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने छोड़ सब रिश्ते बस माने यही नाता पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता सी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा सीताराम सीताराम सीताराम गाए जा सीताराम यह भरत जी का भक्त रूप है और अंतिम बात भरत जी का ज्ञानी रूप देखो ज्ञानी का किसी से द्वेष नहीं होता कई-कई जिसे भी भरत जी का द्वेष नहीं है पर भगवान के नाते त्याग है पर जिसका हम त्याग करें उससे साधु कोई ज्ञानी पुरुष दुश्मनी नहीं करें करूं मैं दुश्मनी किससे कोई दुश्मन होकर मेरा मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावट के ऐसा प्रेम से भरा है ये हृदय तो आप कहेंगे प्रेम से भरा तो ये गालियां क्यों दी ये प्रेमी का काम है देखो कई बार भ्रम हो जाता है क्रिया देखकर भावना को नहीं देख पाते हैं। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर और डाकू की एक ही दासी है डॉक्टर डाकू एक है। और वैसे देखो डाकू के हाथ में भी छोड़ा और डॉक्टर के हाथ में भी छोड़ा और दोनों छुरे का प्रयोग करते हैं है? लेकिन एक जीवन बचाने के लिए छुरे का प्रयोग करता है डॉक्टर और डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरे का प्रयोग करता है इसीलिए डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के साथ कुख्यात डॉक्टर को इनाम दिया जाता है और डाकू पर इनाम बोला जाता है क्यों क्रिया एक जैसी है भावना अलग अलग है इसीलिए मैं कहूंग संत सदगुरु की डांट गाली झड़क ना अपमान भी जीवन के निर्माण के लिए होता है बहुत कल्याणकारी है गाली भी बुरी नहीं यह देखो गाली दी किसने कैसे अब भरत जी ने जो शस्त्र का प्रयोग किया है वो डॉक्टर की तरह किया है वैद्य की तरह किया है सदगुरु वैद्य छुरा जिस पर डॉक्टर चलाता उसका हितैषी होता है महात्मा जिसे गाली भी देते उसके हितैसी होते हैं उसका कल्याण हो कल्याण हुआ कैसे भरत जी ने मन में सोचा एक गड़बड़ी हो गई क्या कई-कई जी के मन में राम जी की भक्ति थी और राम जी की भक्ति होना स्वस्थ होने का लक्षण है लेकिन बीमारी हो गई भक्ति की जगह कुसंग की वजह से आसक्ति आ गई किसकी बेटे की आसक्ति तो जिससे आसक्ति हो अगर वही अपमान कर दे तो आसक्ति टूट जाती है तो भरत जी ने सोचा कि कैकई माता के मन में जो मेरे प्रति आसक्ति का फोड़ा हुआ है उस आसक्ति के फोड़े का ऑपरेशन अपमान के शस्त्र से कर दें और जैसे ही यह दुर्वाक्यों का प्रयोग किया कैकई माता बोली भरत ये तेरे लिए किया मैंने और बदले में गालियां सुनी और मेरा इतना अपमान तुझसे तो मेरा वही बेटा अच्छा था जिसे चौदह वर्ष के लिए बन भेजा तो भी चरणों में प्रणाम करके गया बार बार प्रणाम करके गया भरत जी मन में बड़े खुश हुए ऑपरेशन सफल रहा माताजी हम भी तो यही चाहते थे कि आपको राम जी ही अच्छे लगे भगवान की भक्ति अच्छी लगे तो यह द्वेश नहीं है यही ज्ञानी का आत्मभाव है वे तो सबका कल्याण चाहते हैं तो भरत जी ज्ञान की दृष्टि से भी साधु हैं भक्ति की दृष्टि से भी साधु हैं और धर्म की दृष्टि से भी साधु हैं इसीलिए तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम साधु के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम हरे राम राम राम सीता राम राम हरे राम राम राम सीता राम हरे राम राम राम सीता राम Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Hari Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram Ram. Sri Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. Sita Ramji Maharaj ki, Sri Hanumanji Maharaj ki. कृष्ण भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीता राम जय जय श्री श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आ सात भरत पुनः साधु साधु साध राज प्रयाग ने श्री भरत जी को सब तरह से साधु कहा है ज्ञान की दृष्टि से भक्ति की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से संसार में धर्मपूर्वक रहना चाहिए भक्ति भगवान की होनी चाहिए ज्ञान अपने आप का होना चाहिए परमात्मा की भक्ति आत्मा का ज्ञान और संसार में रहने का ढंग यह तीनों जिसके जीवन में आ गए समझ लो उसी ने त्रिवेणी स्नान कर लिया एक संत कहते थे जग की सेवा जग की सेवा खोज अपनी जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए और जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए जगत में सेवा के भाव से रहे भगवान में भक्ति के भाव से रहे और अपने आप में ज्ञान के भाव से रहे भरत जी में ये तीनों हैं और इसलिए मुझे लगता है कि श्री भरत जी का जो नाम है वह भी तीन अक्षर का ही है भरत तो मानो भाव से भक्ति और रा से रहनी और ता से तत्व तो भरत किनका नाम है बोले जिनमें भक्ति है जिनमें संसार के रहने का ढंग है और जिनमें तत्व का बोध है उनका नाम भरत है इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधो राम चरण अनुराग अगाधो श्री भरत कौशल्या माता के भवन में आए आवाज लगाई पति बही नूतहीना मां मातुरी तुम हो कहा आ गया घर का वही सड़यंत्रकारी खल यहां माता कौशल्या के भवन के द्वार पर खड़े होकर भरत कहते हैं पति भीहीना पुतहीना मातुरी तुम हो कहा आ गया घर का वही सड़यंत्रकारी खल यहां यह भक्त का हृदय मां तुम कहां हो जिसके कारण परिवार में इतना बड़ा अनर्थ हुआ वो खल उपस्थित है पर जैसे ही भरत जी की बात माता कौशल्या जी के श्रवण रंध्र में पड़ी <coughs> क्या किया माता कौशल्या भरत दे मा तो उठ धाई मुरछित अवनी परी झरत जी को देखकर माता का मन हुआ कि जाकर भरत को हृदय से लगाऊं लेकिन जैसे ही चली तो ऊर्छा आ गई गिर गई भरत जी ने जो देखा माँ की आंख बंद है मूर्छित है भरत जी बोले मुख न देखो मां किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है पर माता कौशल्या ने भरत जी के मुख पर हाथ रख दिया ओ भरत बेटा न तुम में द्वेष की दुर्गंध है साक्षणी मैं हूं मुझे श्री राम की सौगंध है कौशल्या बोली भरत तुम्हें द्वेष छू नहीं सकता तुम भक्त हो मैं राम की सौगंध करके कहती हूं तुम में द्वेष की दुर्गंध नहीं है और माता कौशल्या ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और तुलसीदास जी अनोखी बात कहते हैं भरत जी गोद में बैठे तो गोस्वामी जी कहते हैं माता का वात्सल्य इतना उमड़ा कि थन पे श्रव नयन जल छाए माता की छाती से दूध बरसने लगा नेत्रों से जल बरसने लगा आप बोलो कहां भेद है कैकई जी में यह भेद बुद्धि है कि मेरे बेटे को राज्य मिले कौशल्या जी का बेटा साधु बने एक, एक बार एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली किसी विद्वान से किसी सज्जन ने पूछा कि कैकई माता ने दो ही वरदान क्यों मांगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यह क्योंकि तो बीमारी मिट ही नहीं सकती मान लो तीन मांग ली थी तीन ही क्यों मांगे चार मांग लो तो चार ही क्यों मांगे एक मांगा तो एक ही क्यों मांगा ये क्यों तो हर एक में लग सकता है लेकिन अगर वैसे विचार करके देखें तो हर आदमी दो ही वरदान मांगता है हर लोभी आदमी दो ही वरदान मांगता जो कैके कह जी ने मांगे कैसे किसी आदमी से पूछो कि राजा होना अच्छा है कि साधु होना अच्छा है किसी आदमी से पूछो कि राजा होना अच्छा है कि साधु होना अच्छा है तो चालाक आदमी कहेगा हमारे लिए दोनों ही अच्छे राजा होना भी अच्छा है और साधु होना भी अच्छा है लेकिन एक बात है क्या बोले राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने और साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने और साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने यही तो कैकेयी जी कहती हैं कि राजा बने तो मेरा बेटा और साधु बने तो कौशल्या जी का बेटा और जहां ऐसी भेद बुद्धि हो वहां राम राज्य हो नहीं सकता इसीलिए तो राम राज्य हुआ नहीं जहां भेद बुद्धि है वहां ममता होगी समता नहीं होगी लेकिन कैकई जी में भले ही मंथरा के कुसंग के कारण ये भेद बुद्धि उत्पन्न हुई हो पर भेद बुद्धि आई तो रामराज्य नहीं हो सका राम जी के घर में रामराज्य नहीं हो सका भेद बुद्धि के कारण तो हम अपने घरों में रामराज्य चाहते भेद बुद्धि रखकर कभी संभव नहीं है भेद मैं निवेदन कर रहा हूं भेद मिटाने की बात नहीं कर रहा पर भेद का भाव मिटना चाहिए भेद तो मिट नहीं सकता वह तो प्रकृति जन्य है परमात्मा के संकल्प से हुआ है और वे एक होकर अनेक हो गए यही उनकी भेद लीला है पर इस भेद में अभेद है आभूषण अनेक पर सब में सोना एक तो बस आभूषण के भाव से व्यवहार करो पर सब में परमात्मा रूपी सोना एक है यह जानकर इस भेद के भाव को समाप्त करो भेद रहे पर भेद की बुद्धि न रहे कई कह कई जी में भेद बुद्धि है भेद है पर कौशल्या जी में देखो मन में बेटा समाया होगा तो भेद बुद्धि हो जाएगी ये हमारा वो तुम्हारा ये इसका वो उसका पर जिसके मन में भगवान समाए होंगे वहां भेद रहेगा कहां इसीलिए कौशल्या जी आप देखो केवल औपचारिकता बस नहीं करेंगे जैसे तुम वैसे वे नहीं नहीं थन पे श्रवई नयन जल छाये और कौशल्याजी ने कहा क्या भरत जी को गोद में लेकर द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई और देख ले कोई मेरी सोनी सी गोदी भर गई के कई ने मेरा क्या बिगाड़ लिया मेरी तो गोदी भरी हुई है देख ले कोई मेरी सोनी सी गोदी भर गई लेकिन अगर कोई यह कहे कि मेरी गोद में कैकई जी का बेटा बैठा है भरत ऐसी बात नहीं आ गया मेरा वही तू आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है रा, जे रा, जे आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है तू वही तु। और वो तो ही भिन्न केवल नाम है केवल नाम ही भिन्न है नहीं तो जो भरत हैं वही श्री राम है और जो श्री राम है वही श्री भरत हैं इसलिए भाई कौशल्या माता ने जब यह कहा तो तुलसीदास जी लिखते हैं देखी देख स्वभा कोई राम मात हो देखी स्वभा कहत सब कोई राम मात न हो यह स्वभाव देखकर सब कहते हैं कि राम जी को जन्म देने वाली माता राम मात अस काहे ना हो राम जी की माता ऐसी नहीं होगी तो और कौन वैसा होगा यह समता का भाव जीवन में यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि भग, भरत जी ऐसे भक्त हैं वे इतने दैन्य भाव से कहते हैं कि माता संसार के जितने पाप हैं और पाप ही नहीं उपपातक हैं उन सब का फल मुझे मिल जाए उन सब का फल मुझे मिले अगर राम जी के बन भेजने में मेरी सलाह हो मेरा मत हो कौशल्याजी बोली भरत यह बात मुझसे कह रहे एक बात सुनो भले ही चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए ज्ञान होने पर भी चाहे अज्ञान न मिटे भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू तुम राम ही प्रतिकूल न हो तुम कभी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते क्योंकि तो भक्त और भगवान के प्रतिकूल भक्त भक्त की बात बताएं देखो भक्त कैसा होता है बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि ये बैगन का साग अच्छा नहीं है बीरबल तुरंत बोले हुजूर इसीलिए तो उसका नाम बेगुन है जिसमें कोई गुण नहीं बीरबल बोले इसीलिए उसका नाम बेगुन है बेगुन है बादशाह ने कहा क्या बात करते है? इससे बढ़िया कोई साग नहीं बीरबल बोले हुजूर इसीलिए तो इसके सिर पर मुकुट है बादशाह ने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं अभी बेगुन कह रहे थे सिर पर मुकुट बता रहे हो बीरबल बोले हम कोई बैगन के भक्त हैं हम तो आपके भक्त हैं हमें बैगन से क्या लेना तुम कहो कि बेकार है तो हम कहेंगे बेगुन है तुम कहो बहुत बढ़िया हम कहेंगे सिर पर मुकुट है यह भक्त का रहना है उसे संसार से क्या लेना देना भगवान कह ऐसे ठीक भक्त कहेगा बहुत ठीक भगवान कह ऐसे नहीं वैसे ठीक ये और भी अच्छे यह है भक्त होना आसान बात अपनी कोई राय नहीं अपनी कोई इच्छा नहीं भगवान की इच्छा में जिसने अपनी इच्छा मिला दी हो उसका नाम भक्त है इसलिए भक्त कभी भगवान के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता मैंने पहले भी कहा है एक बार फिर याद दिला रहा हूं एक महात्मा नाव में बैठे थे तूफान आया नाव डगमगाने लगी लगता था अब डूबी तब डूबी महात्मा भी बड़े विलक्षण लोग ऐसे में रोने गाने लगे जो भक्त नहीं थे वे भी भक्त हो गए भगवान से बोले कि वैसे तो हम आज तक नहीं मानते थे अगर हो आज तो बचा लेना पर महात्मा देख रहे कि सब रो रहे हैं हैरान हैं व्याकुल महात्मा ने क्या किया <laughs> अपना कमंडल उठा तो so, नदी में से जल भरे कमंडल में और नाव में डाल दे लोगों ने कहा वैसे देर में भी मरते ये महात्मा जल्दी मारेंगे और महात्मा गाने भी लगे हरी तेरी नैया डोले हरी तेरी नैया डगमग डोले k mm -hmm. है। और जल भी डाले अब लोग जल गए कि ये कोई गाना गाने का समय है एक पुलिस महात्मा को उठा के नदी में फेंक दो दूसरा बोला जाने किस पाप से तो अभी मरे जाने महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे लेकिन भगवान की लीला नाव बच गई डूबी नहीं सब उतर गए महात्मा अभी भी नाव में बैठे किनारे लग गई नाव तो भी बैठे और लोगों ने कहा आप काय को बैठे उतराओ बोले अभी तुम जाओ अपना काम करो हमारा काम बाकी है क्या काम बाकी है उसको कमंडल उठाया जो नाव में पानी भरा था फिर नदी में डालें ले वापस नदी से बोले पानी वापस ले ले वापस ले महाराज समझ में नहीं आया जब नाव डूब रही थी तो पानी डाल रहे थे किनारे लग गई तो खाली कर रहे हो अरे बोले ना हम नाव में पानी डाल रहे थे ना खाली कर रहे हैं बोले फिर बोले हम तो राम जी की हां में हामे मिला रहे थे नाव में तूफान आया भगवान की इच्छा नाव डूबे तो हमने कहा और जल्दी डूबे हम पानी डाल के डूबा देंगे तुम ही चाहते हो कि नाव डूब जाए तो बचा कौन सकता तो हम पानी डाल देते और नाव बच गई तो हमने सोचा कि तुम चाहते हो कि नाव न डूबे तो हमारे पानी डालने से भी क्या होता है इसलिए फिर नदी में पानी डालने लगे इसलिए श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं भक्त होना आसान नहीं है रघुपति भगति करत कठिन आई इसीलिए कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुम और भगवान राम के प्रतिकूल भक्त वह है जो भगवान के कभी प्रतिकूल नहीं होता कभी प्रतिकूल नहीं होता तुम राम ही प्रतिकूल न हो और एक बात और सुनो भरत तुम्हारे तुम्हारी सलाह है तुम्हारा मत है राम जी के बनगमन में यह गलत बात है ऐसा जो कहेंगे कौशल्या माता ने कहा तुम्हारा यह जो जग तुम्हारो ते सपने हूं सुख सुगति न लही ते ऐसा तुम्हारा मत है जो कहेंगे उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी पूरी रात बीत गई अजय अच्छा भरत जी का अजय अच्छा एक बात है भरत जी को दुख क्या है अगर भक्त हैं भरत जी को एक ही दुख है राम लखन सी करी मु निवेश फिर ही बन बन यही दुखद दही नित भूख नासर नींद भरत जी को यही दुख है कि भगवान श्री सीताराम जी निरावरण चरण बन में विचरण कर रहे यही दुख है इसका अर्थ है कि भक्त वह कौन बोले जिसका अपना दुख दुख नहीं होता अपना सुख सुख नहीं होता भगवान का दुख ही जिसका दुख हो और भगवान का सुख ही जिसका सुख हो उसे भक्त बोलते हैं इसलिए भक्त होना आसान नहीं है